दुर्निरूप दुर तो दुर दुर दुर अर्थात दुखे न निरूपण यश अर्थात जिसका निरूपण होना कठिन है तो अनुमिति निरूपण होना कठिन है क्योंकि हमको अनुमिति पता ही नहीं है क्या चीज है उसका निरूपण हम नहीं कर पा रहे अगर अनुमिति ही हम निरूपण नहीं कर पा रहे हैं अनुमान का निरूपण कैसे करेंगे वही तो इसलिए कहते हैं तो क्योंकि वो कह दिया क्या अनुमान क्या है पूछा उत्तर दे दिया कि अनुमिति करण हम अनुमान पूछने वाला पूछता है अनुमिति क्या पता नहीं है और हम अनुमान कैसे जान लेगा वाक्य का अर्थ तो वही है तो अनुमान क्या पता नहीं तो अनु अनुमिति क्या पता नहीं तो अनुमान कैसे उनको पता चलेगा इसलिए कहते हैं अनुमान अनुमिति बताते हैं इतिहास अनुमितेर एवं दुर्निरुपत्वात अर्थात अज्ञातत्वाद दुर्निरूप का अर्थ है अज्ञात उनको पता नहीं तद घटित अनुमानम अपनी दुर्निरूपम ये भी अज्ञात हो गया हमको पता नहीं चला अर्थात तो उत्तर दिए किन्तु हमको पता नहीं चला क्या है इति इसलिए कहा क्यों क्या कहा कहते ज्ञानम जन तो, का का नहीं तो कारण तो का ज्ञान क्या कारण का ज्ञान नहीं तो कारण का ज्ञान नहीं है तो वाक्यों का ज्ञान कैसे होगा पदार्थ का तो ज्ञान नहीं होने से वाक्यार्थ तो ज्ञान नहीं होगा परामर्श जन्यम ज्ञानम कहने पर भी परामर्श का अनुव्यवसाय में जाएगा परामर्श का अनुव्यवसाय में अति आप होगी तो परामर्श का जो अनुव्यवसाय है उसका विषय परामर्श ज्ञान भी होगा और परामर्श ज्ञान का जो विषय होते हैं वो भी जाएगा परामर्श ज्ञान का विषय सब क्या है देखिए टीका में तृतीय पंक्ति में परामर्श ऐ किरणावली में किरणावली परामर्श जन्य परामर्श प्रत्यक्षीय अतिव्याप्ति तृतीय पंक्ति किरणावली में एक नंबर हाँ। टिप्पणी अच्छा एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत इति परामर्शात्मक ज्ञान इसको परामर्श ज्ञान कहते है। बन्ही हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत होने से इसके आगे अनुमिति हो जाती है अच्छा बनी व्याप्य धूमवान तो इसलिए बनी को वहां रहना पड़ेगा क्योंकि धूमस जो है बनी का व्याप्य हुआ तो यत्र यत्र धूमस तो तत्र तत्र बनी ऐसे होना पड़ेगा तो बनी व्याप्य धूमवान पर्वत इसको परामर्श कहते हैं तादृश परामर्श विषय प्रत्यक्षम इस परामर्श को तो विषय करने वाले जो प्रत्यक्ष तादृश परामर्श विषय वो यश्य प्रत्यक्ष यश है जो प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष किस प्रकार की है बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत इति परामर्श जाना मी जैसे कहते हैं अयम घट ये हो गया व्यवसाय ज्ञान और घटम अहम जाना मी ये हो गया अनुव्यवसाय ज्ञान इसी प्रकार की बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये हो गया परामर्श ज्ञान और बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति परामर्शम अहम जाना उसे जा जा जा जा जा जा जा होगा तो ये ज्ञान को मैं जान रहा हूँ जब कह रहा है ये हो गया उसका प्रत्यक्ष परामर्श व्याप्ति नहीं है व्याप्ती बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत अर्थात तो व्याप्ति विशिष्ट धूमवान पर्वत किसका व्याप्ति बनी का व्याप्ति परामर्श ये उसका स्वरूप दे दिया आगे आएगा परामर्श बनी परामर्श अर्थात तो। जो परामर्श करेगा अर्थात परामर्श को लक्षण मान लिया जा सकता है हम कहते हैं इस चीज का ये परामर्श करता है परामर्श करता है उसको लक्षित करता है अभी पर्वत में बनी है उसको कौन लक्षित करता है कहते हैं परामर्श ऐसा हमको एक ज्ञान हो जाने से पर्वत में बनी है उस ज्ञान को कह देता है उस ज्ञान को कहा जाएगा परामर्श ज्ञान और इत्यादि लिंग परामर्श वही परामर्श वही लिंग परामर्श परामर्श वही लिंग से परामर्श लिंग परामर्श ही।, ही।, ही हाँ क्योंकि अनुमान का करण अनुमिति का करण वही है लिंग परामर्श होने से आगे अनुमति होती है अनुमान भी हो जाएगा क्योंकि अनुमिति का जो करण होगा उसको अनुमान कहेंगे तो लिंग परामर्श से अनुमिति हो जाएगी तो लिंग परामर्श को अनुमान कहेंगे? देंगे अनुमति का जो करण होगा ऐसे प्राचीन प्राचीन एक लोग कहेंगे तो नब्बे लोग कहेंगे व्याप्ति ज्ञान अकरण है व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहेंगे क्योंकि वो लोग कहेंगे व्यापार वह तो असाधारण कारण होना चाहिए अगर आप परामर्श को करण कहेंगे उसके आगे व्यापार क्या है जन्य होना चाहिए जन्य फल का जन को होना चाहिए अर्थात करण फल का बीच में और क्या आना चाहिए करण हो गया परामर्श उसके आगे तो अनुमिति हो जाएगा बीच में व्यापार कहाँ है इसलिए नब्बे वाले कहेंगे व्याप्ति को कर्ण माने व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान करण होगा आगे परामर्श ज्ञान होगा परामर्श ज्ञान होने के बाद अनुमिति होगा इसलिए परामर्श जो है वो व्यापार बन जाएगा ऐसे नब्बे लोग कहेंगे ये ग्रंथ प्राचीन के अनुसार होने से ये परामर्श ज्ञान को करण किया गया क्योंकि प्राचीन का करण का लक्षण है असाधारणम कारणम करणम तो ये करण तो बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत इति परामर्शम जाना इत्याकम अनुव्यवसायत्मक इसको अनुव्यवसाय ज्ञान कहा जाता है ये परामर्श आगे आएगा वहां परामर्श का अधिक विचार करेंगे तत्र परामर्श विषय तया विषयतया कारण भवति। तो परामर्श ये ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान इसका विषय परामर्श ज्ञान हुआ तो होने से अतः तो परामर्श जन्य ज्ञानत्म परामर्श जन्य भी है और ज्ञान भी है परामर्श विषय को अनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष अति व्याप्ति परामर्श का जो अनुव्यवसाय है वो परामर्श जन्य भी है और ज्ञान भी है तब परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति कहने से वो परामर्श का अनुव्यवसाय में गया परामर्श प्रत्यक्ष पर्वत बन्ही धूमादि विषयकम एव भवती ये जो परामर्श का अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ उसका विषय कौन होंगे कहते हैं पर्वत होगा बन्ही होगा धूम होगा और व्याप्ति भी होगा क्योंकि वाक्य है बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत उसमें बनी है आगे व्याप्ति है आगे धूम है आगे पर्वत है ये चार चीज परामर्श ज्ञान का विषय होंगे और परामर्श का जो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा उसका विषय पांच हो जाएगा परामर्श ज्ञान भी उसका विषय हो जाएगा तो पांच विषय हो गए। परामर्श का जो प्रत्यक्ष हुआ अनुव्यवसाय हुआ उसका विषय पांच हो जाएंगे वो पांच में के हेतु भी है धूम तो हम अभी लक्षण अनुमिति में लेना चाहते हैं, चला गया परामर्श का अनुव्यवसाय में तो अभी हम लक्षण में एक विशेषण दे देंगे हेतु अविषय का ज्ञान इसे परामर्श का प्रत्यक्ष है वो हेतु को विषय करता है धूमो भी उसमें है परामर्श का अनुव्यवसाय का विषय धूमो भी है किंतु अनुमिति जो है वो धूमो को विषय नहीं करता पर्वतो बिमान तस्मात पर्वतो बनीमान ये अनुमिति है उसमें धूमो नहीं है तो अभी हम विशेषण दे देंगे हेतु अविषयकती परामर्श जन्यत्व सती ज्ञानत्व ये लक्षण हो जाएगा तो होने से और ये परामर्श का प्रत्यक्ष में जाएगा नहीं ऊपर में देखिए कृणावली में चतुर्थ पंक्ति में बन व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याकारक ज्ञानवान अहम बन व्याप्य धूमवान पर्वत हो गया परामर्श इत्याकारक ज्ञानवान अहम इत्याकारक ये अनुव्यवसाय ज्ञान हो गया अनुव्यवसायत्मक द्वितीय ज्ञान तो ये द्वितीय ज्ञान विषय कम प्रत्यक्ष ज्ञान परामर्श ज्ञान को विषय करने वाला ये प्रत्यक्ष ज्ञान है अनुव्यवसाय इसलिए कहा ज्ञान कम प्रत्यक्ष ज्ञान ये जो ज्ञान विषय कम प्रत्यक्ष ये ज्ञान विषय कम ये कौन सा ज्ञान यहाँ लिया जाएगा परामर्श ज्ञान परामर्श ज्ञान को विषय करने वाले जो प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष कौन सा है परामर्श ज्ञान को विषय करने वाला जो प्रत्यक्ष अनुव्यवसाय तो, हाँ। उसी में लक्षण अतिव्यक्ति हो रहा है परामर्श ज्ञान का जो परामर्श ज्ञान को विषय करने वाले जो प्रत्यक्ष ज्ञान को गया द्वितीय ज्ञान पहले हो गया व्यवसाय ज्ञान हो गया द्वितीय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान तब ज्ञान विषयकम प्रत्यक्ष ज्ञानम त्र विषयतया परामर्श से कारणत्वा इसलिए परामर्श जन्य भी होगा और ज्ञान भी होगा इति चेत न सिद्धांत कहते हैं कि के हेतु अविषयक तो सती परामर्श जन्य तो सती ज्ञानत्व तो लक्षण ये लक्षण कर देंगे हेतु अविषयक तो जोड़ देंगे और परामर्श अनुव्यवसाय में जाएगा नहीं क्योंकि हेतु विषयक है ये तो ये निष्कृष्ट लक्षण हो गया षयकव सती परामर्शजन्यवे चती ज्ञानत्व लक्षण करना ये लक्षण बना देंगे तो ये व्यवसाय ज्ञान हुआ संबंध ये व्यवसाय ज्ञान हुआ उसके बाद अनुव्यवसाय घट ज्ञान ये भी विषय होगा वो तीन तो होंगे और घट भी विषय होगा परामर्श यहाँ इस प्रकार की वहाँ परामर्श नहीं है परामर्श जहाँ अनुभूति होता है वहाँ उसको परामर्श देते यहाँ तो घट हुआ व्यवसाय ज्ञान को ही चतुर्थम हाँ व्यवसाय ज्ञान को चतुर्थ मन है हाँ व्यवसाय ज्ञान चतुर्थ होता कौन से कौन से घटक रहेंगे अनुव्यवसाय में व्यवसाय ज्ञान का जितने विषय वो विषय विषय रहेंगे और स्वयं व्यवसाय ज्ञान भी विषय बनेगा तो वहां घट ज्ञान में व्यवसाय ज्ञान का विषय तीन थे यहाँ परामर्श ज्ञान में व्यवसाय ज्ञान का विषय चार है बन्ही व्याप्ति धूम पर्वत चार है इसलिए जब अनु में जाएंगे पांच हो जाएगी कहीं होगा की व्यवसाय ज्ञान में सात है अनु में आठ हो जाएगा और जितना हो सकता है ज्ञान का विषय मूल में दिया परामर्श प्रत्यक्ष वारणा हेतु विषयक बोध्यम मूल में तो परामर्श प्रत्यक्ष में लक्षण वारण अति वारण करने के लिए हेतु अभिषयक ये भी कहना पड़ेगा क्योंकि परामर्श का जो प्रत्यक्ष होता है वो हेतु को विषय करता है तो हेतु अभिषयकत्व ये भी और एक विशेषण जोड़ देंगे तब तो निष्कृष्ट लक्षण हो गया किरणावली में दिया था हेतु अभिषयक परामर्श जन सत्य ये निष्कृष लक्षण हो जाएगा अच्छा क्या है मैं? में हाँ। मतलब किरणावली में हाँ। उक्त अनुव्यवसाय से परामर्श जनक हाँ। हेतु अभिषेक अभाव न तव्याप्ति ये जो अनुव्यवसाय है वो परामर्शजन्य हुआ किंतु हेतु अविषय का है क्या वहाँ हेतु विषय का हो गया हेतु अविषय हम लक्षण में जोड़ दिए थे तत्र अतिव्याप्ति और नहीं होगा लक्षण नहीं जाएगा तादृश अनुव्यवसाय धूम से विषय तया प्रविष्ट क्यूँ हेतु अभिषयक का नहीं होगा क्योंकि वो अनुव्यवसाय में धूम विषयतया प्रविष्ट है वहाँ तो धूमो विषय है अनुव्यवसाय में तो हम लक्षण में देते हैं हेतु अविषय का यहाँ तो धूम विषय है लक्षण हो जाएगा हेतु परामर्श जन सूचन ज्ञानत्म ये निष्कृष्ट लक्षण है अनुमिति का लक्षण के लिए आप कह दिए कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति अभी परामर्श क्या है इस विषय में अभी आकांक्षा होगी तो उसके लिए आगे उत्तर देते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता बनी व्याप्य इति ज्ञानं परामर्शः पर्वतो अयंगत तजन्यंगतो वन्यन ज्ञानमनमित व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं धर्मता पक्षधर्मता और उसमें पक्षधर्मता ज्ञानम और उसमें व्याप्ति भी आया पहले पक्षधर्मता धर्मता ज्ञानम देखेंगे पक्ष धर्म इति पक्षधर्म पक्ष में आपको क्या दिख रहा है अभी धूम दिख रहा है तो पक्ष धर्म इति पक्षधर्म धर्म कहने से जो हेतु पक्ष तो धर्मता किसमें रहेगी धुमो में रहेगा पक्ष धर्मता अभी हमको पहले ज्ञान क्या हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान होने के बाद पर्वत में धूमो दिखने के बाद हमको व्याप्ति का स्मरण होगा जब तक हम धूमो देखे नहीं है हमको धूमो बनी का व्याप्ति का क्यों स्मरण होगा कोई उद्बोधक नहीं है धूमो को देखने के बाद वो संस्कार जो पहले हमको है व्याप्ति का तो वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा क्योंकि हम धूमों को देखें तो जहां दो परस्पर में संबंधी होते हैं तो एकस्य ज्ञानम अपरस्य संबंधी न उद्बोधक उद्बोधकम तो दो संबंधी है तो एक को देखने से दूसरा का ये उद्बोधन हो जाएगा संस्कार हो जाएगा तभी तो धूमों को देखा तो बन्हीं का जो ये दोनों का बीच में संबंध है ऐसा ज्ञान उसको उद्बोधन हो जाएगा इसको कहते हैं व्याप्ति का स्मरण हुआ कैसा स्मरण हो जाएगा कहते हैं यत्र यत्र धूम तत्र बनी इस प्रकार के स्मरण हो गया व्याप्ति स्मरण होने से पहले वो धुमो को देखा था पर्वत तो में ये जो धूम था वो धूम उस समय में व्याप्ति ज्ञान से विशिष्ट था क्या वो धूम ज्ञान नहीं था अभी व्याप्ति ज्ञान होने के बाद ये जो धूम ज्ञान अभी ये व्याप्ति से विशिष्ट हो जाएगा पहले केवल धूम ज्ञान था अभी धूम ज्ञान का विशिष्ट विषय व्याप्ति भी बन जाएगा क्योंकि ऐसा यह धूम है जिसमें व्याप्ति है उसको पहले था धूम ज्ञान अभी धूम ज्ञान व्याप्ति के द्वारा विशिष्ट हो जाएगा तो हम कह व्याप्ति विशिष्ट धूम ज्ञान तो व्याप्ति जाकर के धूम ज्ञान में रह जाएगा अतः तो धूमो का ज्ञान हो रहा था अभी व्याप्ति उस धूम ज्ञान में रह जाएगा ये व्याप्ति धूमो ज्ञान में कैसा रहेगा ऐसे तो घट का ज्ञान हुआ जब घट का ज्ञान हुआ अभी ज्ञान का विषय क्या हुआ घट तो विषय विषय अस्थि विषय किसका विषय बना घट तो विषयी कौन होगा ज्ञान हो गया विषयी तो अभी ज्ञान हुआ विषयी ज्ञान में क्या धर्म रहेगा ज्यानत्य। ज्यानत्य। ज्ञान हुआ विषयी विषयी में क्या धर्म रहेगा विषयिता और घट क्या हुआ विषय उसमें क्या धर्म रहेगा विषयता जिसके चलते अन्य में जो धर्म आ रहा है वो अगर उस धर्मी के पास जाएगा तो उसी संबंध से रहेगा जैसे भांजा अगर मामा का घर में जाएगा तो किस संबंध से रहेगा वहाँ कहीं मातुल तो संबंध से रहेगा इसी प्रकार के ज्ञान अगर घट में जाएगा घट में क्या धर्म है तो ज्ञान जब घट में जाएगा किस संबंध से रहेगा और जब घट आकर के ज्ञान में रहे तो रहेगा तो विषय ईता सम्बन्ध से रहेगा तो अभी हमको पहले हो रहा था धूम ज्ञान जिसको हम पक्ष धर्मता ज्ञान कहते है। हैं तो पक्ष धर्मता का ज्ञान हो रहा था ये ज्ञान का विषय बन जाएगा व्याप्ति है हमको एक ज्ञान पक्ष धर्मता ज्ञान तो ये पक्ष धर्मता का ज्ञान का विषय बन जाएगा व्याप्ति अभी व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता ज्ञान में किस समझ से रहेगा विषयिता ज्ञान हो गया विषय तो व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता ज्ञान में किस समं से रहेगा तो विषयिता संबंध है ना व्याप्ति विशिष्ट हो जाएगा पक्ष धर्मता ज्ञान ऐसा ज्ञान को परामर्श कहेंगे विषयता संबंध है ना व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात व्याप्ति आकर के पक्षधर्मता ज्ञान में रह रहा है व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता में नहीं रह रहा है तो ये जो धूम है वो धूमो में पक्ष धर्मता रहेगी क्योंकि धूम पक्ष धर्म है उसमें पक्ष धर्मता रहेगी और उसी धूम में व्याप्ति भी रहेगी तो हम कहेंगे व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता में रह जाए समान अधिकरण सम्बन्ध से एक ही धूमो में व्याप्ति भी रहा पक्ष धर्मता भी रहा तो व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता में सामान अधिकरण समझ से रह जाए तो ना ऐसा नहीं ज्ञान में आकर के व्याप्ति रहेगा पक्ष धर्मता में आकर के व्याप्ति नहीं ज्ञान में आकर के रहेगा यह अंतर यहाँ विचार में यह अंतर करना है इसका दिया है यहाँ कृणावली में ये हम लोग जब आएंगे न्यायवधि ने उस समय स्पष्ट करेंगे और थोड़ा कठिन होगा हम लोग हाँ वही धूमो ज्ञान बाद में व्याप्ति को भी विषय कर लेगा ऐसा नहीं कि हमको वो धूमो ज्ञान गया और हम फिर व्याप्ति और धुमो, धुमो में पक्ष धर्म होता वो दोनों में सामान कर लिए और हमको एक ज्ञान हुआ जो कि वो पूरा सामान को विषय करेगा ऐसा नहीं अर्थात वो ज्ञान में आकर के व्याप्ति रह जाएगा इस प्रकार के कहेंगे उपस्थिति होने के लिए कहेंगे धूम का ज्ञान है तो जो धूम का हमको पहले ज्ञान है धूमो का ज्ञान नहीं धूमो में पक्ष धर्मता है उसका ज्ञान पक्ष धर्म का ज्ञान नहीं पक्ष धर्मता का ज्ञान ये जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है तो इसी ज्ञान व्याप्ति को भी विषय कर जाएगा हम कहेंगे हमको धूमो में पक्ष धर्मता का ज्ञान हो रहा है धूमो पक्ष धर्म है तो पक्ष धर्म का ज्ञान क्यों नहीं कहें क्यों पक्ष धर्मता का ज्ञान कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं कहते हैं पक्ष धर्म जो है तो ये पक्ष धर्म में बहुत सारे धर्म रह सकते हैं हम उसका भी पक्ष धर्मता इतने को ही लेना चाहते ये पक्ष धर्म में धूमत्व रहेगा ये भी रहेगा हमको अभी उसमें मतलब नहीं है तो पक्ष धर्म में पर्वतस्थत्व रहेगा हमको उसमें मतलब नहीं है दृष्टि अलग अलग है धूमत तो महानस धूम में रहेगा उसमें पक्ष धर्मता रहेगी नहीं रहेगा इसलिए हम कहते हैं का ज्ञान हमको होता है अर्थात ये हमारा दृष्टि को स्पष्ट कर लेना है इसलिए नया एक लोग तो तल अधिक जोड़ करके चलेंगे हम किस विषय का विचार करते हैं इसलिए महाराजी इतना जोड़ देते हैं नहीं नहीं, नहीं ये ये चलना है अर्थात तो न्याय ग्रंथ चलना है वो संख्या योग पर रहने दो अभी व्याप्ति आकर के पक्ष धर्मता ज्ञान में रहेगा ये दिए हैं पदकृत्य में दिए हैं आगे देखेंगे तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात व्याप्ति पक्ष धर्मता का विशेषण नहीं है व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान का विषय है कोई कहेगा पक्ष धर्मता और व्याप्ति ये दोनों में समान अधिकरण हो जाएंगे ना ऐसा नहीं है ज्ञान का विषय व्यक्ति बन रहा है अर्थात दोनों मिलकर के एक ज्ञान या दोनों को विषय कर रहा है ऐसा नहीं है एक विषय का ज्ञान वो दूसरा को भी विषय कर लिया इस प्रकार के बात अर्थात कहते हैं ना एक व्यक्ति एक हाथ में एक पकड़ करके दूसरा हाथ में एक को ले लिया दोनों को मिला करके धबो खदीरो छिंदी ऐसा नहीं है कह रहे धबो को छेदन करने का समय में वो खदीरे को भी छेदन करना रो क्या दो खदरे दोनों को मिला करके छेदन नहीं किया हो, ये अंतर लेना है आगे यथा बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत ये पंक्ति है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान व्याप्ति से विशिष्ट कौन हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान ये स्पष्ट रखें यथा बन व्याप्य धूमवान अयम पर्वत बन व्याप्य धूमवान ये धूम कैसा है कहते हैं बन्ही के, के द्वारा व्याप्य है ऐसा धूमवान ये पर्वत्यम पर्वतो बुमित हो जाएगा क्योंकि बन्ही व्याप्य धूमवान कह दिया तो कहने से अर्थात जहां धूम रहेगा वहां बनी रहेगा तो फिर वनीमान पर्वत ऐसा निश्चय हो जाएगा पर्वतो वनीमान ज्ञानम अनुमिति यही ज्ञान पहले हुआ था कि जो वो बोधन करने के लिए चाहता है जब एक आदमी दूसरे को पर्वत में बनी का बोधन करना चाहता है पहले वो प्रतिज्ञा करता है पर्वतो मान, दूसरे आदमी पूछेगा अकस्मात एक धूमवतवात पहले भी कहा था पर्वतो मान, उसने माना नहीं नहीं कहने से ये कहता है कि धूमवतवाद एक धूमवतवाद होने से भी कैसे हो जाएगा कहें यत्र यत्र धूमस तत्र यत्र यथा महानसम तो ठीक है उसे क्या होगा तो इसलिए ये यहाँ धूम दिख रहा है और आप जानते हैं कि ये यतरे धूम सत्र बनी तथा अयम पर्वत अर्थात वो महानस जैसे अर्थात बनी व्याप्य धूमवान महानस है तथा अर्थात बनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इसे ज्ञान को कहते हैं परामर्श इसको उपनय ऐसे भी कहते हैं उप समीपम नयति उपनय ऐसे आगे आगे आएगा इसको उपनय भी कहेंगे उप समीपम कसे समीपम कहते अनुमित है समीपम अनुमिति का समीपम में ले जाता है अनुमिति का ये परामर्श करता है अर्थात तो उसको लक्षित करता है उसका यह ज्ञापक है आगे अनुमिति हो जाएगी पदकृत्य में व्याप्ति विशिष्ट हितिए दक्षिण पार्श्व में दिया पदकृतिया आगे पृष्ठ में आपको विषयिता संबंधे न्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम तो विषयता हो गया संबंध इस संबंध से कौन जा करके किधर रहा तो व्याप्ति जा करके पक्ष धर्मता ज्ञान में रहेगा तो आगे जो दे दिया ना व्याप्ति आगे विशिष्ट आगे पक्ष धर्मता ज्ञान तो व्याप्ति के नीचे अंडरलाइन कर दे सकते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान के लिए अंडरलाइन कर दे सकते हैं अर्थात ये दोनों में संबंध व्याप्ति और पक्ष धर्मता में संबंध नहीं है पक्ष धर्मता ज्ञान तक पूरा व्याप्ति हो व्याप्ति हो गया विषय ज्ञान का किसी ज्ञान का पक्षधनता ज्ञान का वो हो विषयी जाए। हो जाएगा इसलिए जब विषय व्याप्ति जाएगा ज्ञान में तब तो जाकर के विषयिता समझ से रहेगा जिसका घर में जाएगा उस समझ से रहेगा तो व्याप्ति जाकर के पक्षधर्मता में व्याप्ति के नीचे अंडरलाइन करके पक्षधर्मता ज्ञान के नीचे अंडरलाइन करेंगे फिर ऊपर में एक हाफ सर्कल एरो लगा दीजिए अतः व्याप्ति जाकर के पक्षधर्मता रहेगा बीच में उसको विशिष्ट फाका रह जाएगा जा। यही जा करके उधर में रहा बोल करके पहले जो विशेष्य था पक्ष धर्मता ज्ञान अब वो विशिष्ट बन गया क्योंकि उसमें विशेषण आ गया विशेषण कौन आया व्याप्ति तो कैसे आ गया कहीं ज्ञान का विषय बन गया तो विषय बन जाने से वो ज्ञान में विशेषण हो गया तो जैसे कहते हैं घट ज्ञान घट ज्ञान को पट ज्ञान से कौन भिन्न करता है घट घट कैसे सकते हैं घट ज्ञान को घट भिन्न कर देगा तो यह घट ज्ञान को घट कैसे भिन्न कर दिया भिन्न करने वाले को क्या कहते हैं विशेषण घट ज्ञान का विशेषण ये घट बन गया क्यों बन गया कहीं इसका विषय है ज्ञान में विषय ही विशेषण बन जाता है इसलिए ज्ञान विशिष्ट बन जाएगा तो बात इधर दिखाएगा जाएगा जाएगा। जो कि ज्ञान का विषय है और का जब विचार करेंगे तो घटत्व घट का विशेषण है घट को पटस से कौन भिन्न कराएगा घटक तो घट का विशेषण घटतत्व है घट ज्ञान का विशेषण घट ही हो जाएगा विषयिता संबंध व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान परामर्श इत्यर्थः विषयिता संबंध ये विषयिता और विषययता ये दोनों पक्षधर्मता ज्ञान में विषयता संबंध से कौन किधर रहेगा पक्ष व्याप्ति में रहेगी व्याप्ति रह जाएगी क्योंकि विषय हो गया व्याप्ति विषय उसमें रहेगा विषयता किसका विषय होता है पक्ष धर्मता ज्ञान का विषय होता पक्ष धर्मता ज्ञान आकर के व्याप्ति में रह जाएगा विषय यता से। तो तब हम व्याप्ति को विशेष्य बनाते हैं उसमें लाकर के इसको रखते हैं ज्ञान को रखते हैं किंतु अभी हम ज्ञान को विशेष्य बना रहे हैं उसमें लेकर के व्याप्ति को रखते हैं व्याप्ति का ज्ञान अलग है केवल व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है बैठे बैठे कोई स्मरण कर रहा है व्याप्ति का स्मरण कर रहा है अच्छा बनी और धुमो में व्याप्ति है ये व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है किंतु अभी पक्ष धर्मता का ज्ञान हो रहा है पर्वत तो में देखता है ये अलग है अभी परामर्श का लक्षण हो गया व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम ये हो गया परामर्श खाली कहेंगे ज्ञानम परामर्शम ये घट ज्ञान में जाएगा तो इसलिए कहते हैं घटाधि ज्ञान वाहन आएगा पक्ष धर्मता कहना पड़ेगा तो ठीक है पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श इतना कह देंगे पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श एक पद पहले दे दिया खाली ज्ञानम कहेंगे तो घट ज्ञान में जाएगा अभी पक्ष धर्मता जोड़ देंगे तो धुआं में जाएगा पक्ष धर्मता ज्ञानों तो पक्ष धर्मता तो धुओं में रहेगा इसलिए कहते हैं धूमवान पर्वत इस प्रकार के ज्ञान हुआ पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा है तब तो धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारण करने के लिए व्याप्ति विशिष्ट कहना पड़ेगा धूमवान पर्वत में व्याप्ति विशिष्ट है नहीं।, नहीं है खाली वो पक्ष धर्मता का ही ज्ञान हो रहा है इत्यादि ज्ञान वारण आये व्याप्ति विशिष्ट इति इतनी हेतु ज्ञान नहीं है हेतु में रहने वाला वो धर्म है पक्ष धर्म ज्ञान कहेंगे तो हेतु ज्ञान अभी पक्ष धर्मता कहते हैं तो हेतुनिष्ठ धर्म हो गया पक्ष धर्मता तो हेतु निष्ठ धर्म पक्ष धर्मता इसलिए कहते हैं कि धूमवान पर्वत इस प्रकार के धूमवान कहते हैं आप अर्थात धूमो कहीं ना कहीं है उसका धर्म बन करके तो हमको धूमो में रहने वाला तत्स्तत्व जो धर्म है पर्वतस्तत्व तो पक्ष धर्मता उसका ज्ञान हो रहा है जब पक्ष धर्मता का ज्ञान होगा पक्ष धर्म ज्ञान तो होगा ही होगा किंतु फिर भी हम पक्ष धर्म का ज्ञान को विचार को नहीं ले रहे हैं पक्ष धर्मता का ज्ञान को ले रहे हैं पहले दोनों में सिक्न होना चाहिए पक्ष धर्म मतलब हेतु या हेतुत्व का ज्ञान पहले पहले तो हेतु का ज्ञान आएगा ये हेतु का ज्ञान नहीं होगा हेतु तो हेतुत्व का संबंध उसके साथ नहीं होगा पक्ष धर्म का पहले आएगा तो तो फिर हो वो होगा वो तृतीय क्षण में, में फिर अच्छा ये दो पर्वत में है इस प्रकार के आगे पक्ष धर्म तो का ज्ञान आएगा क्यों करेंगे पक्ष धर्म का बहुत सारे उसमें चीज रहेगा ना पक्ष धर्म में एक पक्ष धर्मता रहेगा उसमें पक्ष धूमत्व रहेगा उसमें पर्वतस्तत्व रहेगा उसमें बनीजन्यव तो रहेगा बहुत धर्म रहेंगे पर्वत इत्यादि हाँ हो सकता है और कुछ धर्म हो सकते हैं हमको जिसमें दृष्टि रखना है उसमें हमको अभी पक्ष धर्मता का ही आवश्यकता है धूम पर्वत में है इतने ही हमको आवश्यक है ये धूम अभी अर्थात लाल है पीला है उसमें धूमत्व है वो सब विचार को नहीं लेना है इसलिए कहते पक्ष धर्मता ये देखना है ये न्याय बुद्धि में जब आएगा लक्ष्य पृथ्वी तो गंधवती पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी हो गया लक्ष्य पृथ्वी में रहेगा लक्ष्यता पृथ्वी तो हो जाएगा लक्ष्यता अवच्छेद तो पृथ्वी तो लक्ष्यता अवच्छेद क्यों होगा और लक्ष्य का अवच्छेद को नहीं होगा हम जमीन में मैड बनाए ये जो मैड है ये जमीन को दूसरों से भिन्न कराएगा नहीं कहेंगे ना नया कहेंगे जो है वो जमीन को भिन्न नहीं करायेगा तो चार किल डाल देने से हो जाएगा ये मेड़ जल को भिन्न करवाएगा दूसरे जमीन से इस जमीन का जल को अलग करवाएगा मेड़ का वो काम है जमीन का डिमार्केशन के लिए नहीं वो तो किल से हो जाएगा इसलिए कहेंगे लक्ष्यता का अवच्छेद होगा पृथ्वी तम लक्ष्यता अवच्छेद है किंतु उसका कार्य नहीं है तो दृष्टि अलग करना अच्छा ये मूल में बामा पार्श्व में, में कहते है तजन्यम पर्वतोवि नीति ज्ञानम तजन्यम का अर्थ पदकृत्य में कहते हैं परामर्श जन्यम इत्यर्थ आगे तो अभी परामर्श का लक्षण में आ गया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञान अभी उसमें और एक शब्द आ गया अभी व्याप्ति तो ये व्याप्ति का अर्थ जानने के लिए फिर पूछने से आगे कहते हैं यत्र यत्र युमस तत्र यत्र यत्र तत्र अग्नि रीति साहचर नियमो व्याप्ति यत्र त्र तत्र तत्र अग्नि तो यत्र यत्र इस प्रकार के दो बार उच्चारण करते हैं कहते हैं अभिनय करके अवधारण करवाते हैं खाली यत्र धूम तत्र वन ही कह देने से कहते दे कि कहीं हो सकता है कि कहीं वे विचार हो जाएगा इसलिए तो यत्र यत्र कहते तो बिप्सा अर्थात कार्सने कार्सने एक भी जागेगा नहीं कृष्ण से भाव कार्सनीय वो तो सूच है वो तो कितने बार दु दु तो वो तो दी बार अच्छा यहाँ जो यत्र यत्र अतः हाँ, द्विउ उच्चारण कहते द्वीर उच्चारण कहीं आते है ना द्विवरुक्तम द्विरोक्तम अर्थात द्विवार मुक्तम हुआ द्वीर वो यत्र धूमस तत्र तत्र, तत्र अग्निर इति ये हो गया व्याप्ति का स्वरूप कथन हुआ और उसका लक्षण क्या है साहचर्य नियमों व्याप्ति सहचर से भाव इति साहचर्य सहचर अर्थात एक साथ रहेंगे तो साहचर्य ये जो नियम है नियम क्या है साहचर्य साथ ही रहना पड़ेगा यही नियम हुआ ये हो जाएगा साहचर्य नियम ये व्याप्ति का लक्षण यत्र यत्र धूमस तत्र बन्नी तत्र अग्नि ये हो गया उसका स्वरूप कथन अर्थात सुनने में कैसा कहते हैं ऐसे सुनने में उसका लक्षण क्या है कहते हैं ये लक्षण पदकृत्य में यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निर्ति व्याप्तेर अभिनय ये अभिनय क्या है किरणावली में द्वितीय पंक्ति में दिए अभिनय अभिप्रेत शब्द उच्चारण अभिप्रेत जो उसका अभिष्ट वक्तव्य है वो शब्द का उच्चारण करना ये अभिनय है यहाँ अभिप्रेत शब्द उच्चारण अभिनय किन्तु साधारणतः तो अभिनय ये शारीर व्यापार को अभिनय कहते हैं विवक्षितार्थ प्रतिपत्त अर्थम असाधारण शारीर व्यापार अभिनय विवक्षित अर्थ का प्रतिपत्ति के लिए ज्ञान कराने के लिए असाधारण शारीर व्यापार जब कहा जाएगा सर्वम ब्रह्म उसमें क्या ऐसे उंगली दिखा करके कहेगा वो गोलोक ऐसा कराया करके दिखाएगा जब कहेगा कि अयम पर्वत तब तो उंगली दिखा करके कहेगा ये असाधारण शारीर व्यापार होता है इसको कहा जाता है अभिनय व्याप्तेर अभिनय यूमस तीति व्याप्तेर अभिन का अभिनय यह अभिनय अर्थात अभिप्रेत शब्द उच्चारण किरणावली दे दिए और अभिनय का अर्थ किन्ते हैं विवक्षितार्थ प्रतिपत्थ असाधारण शारीर व्यापार अभिनय ये अभिनय का लक्षण है तत्र तहचर नियम इति ऊपर लक्षण पद कृत में त्र तो है ना और नल कुछ है ना ना तत्र ऊपर रेप तहचर्य पर साह लक्षणम तो व्याप्ति का लक्षण हो गया साहचर्य नियम तो साहचर्य नियम पहले साहचर्य क्या है सहचरति इति सहचर तस्य भाव साहचर्य तो सहचरती अर्थात समानाधिकरण एक साथ रहना ये समानाधिकरण तो तस्य भाव होने से हो जाने से सामानिकरण्यम ये कह देते हैं समान अधिकरण्यम इति याद तो अर्थात साथ साथ ही चलना तस् नियम व्याप्ति इत्यर्थ है अर्थात सामान अधिकरण का नियम इसको व्याप्ति कहेंगे ये नियम किसको मानना पड़ेगा तो नियम जिसको मानना पड़ेगा कहा जाएगा कि नियम उसी को लागू है साथ में ही रहना पड़ेगा छोड़ के नहीं रह पाएगा ये नियम धूमो को लगेगा ना वही को लगेगा इसलिए धूमो ही व्याप्ति का आश्रय होगा, क्योंकि नियम उसी को ही लगेगा तो जिसको ये नियम लगेगा वही हो जाएगा नियमों का आश्रय नियमों का विषय नियमों का आश्रय तो जो हेतु है हे व्याप्य उसी को कहा जाएगा व्याप्ति का आश्रय वही बनेगा तो बनी को मानने का नहीं है नियम धूमो तो को ही इसलिए धूमो हो जाएगा व्याप्ति का आश्रय उसी को कहा जाएगा व्याप्य दोनों में नहीं रहेगा साहचर्य दोनों में रहेगा किंतु तो नियम किसको लगेगा बन्नी को साहचर्य का नियम लगेगा नहीं लगेगा बन्नी तो वे कर सकता है किंतु तो नियम लगेगा धुनो को इसलिए साहचर्य नियम हो गया व्यक्ति साहचर्य तो दोनों में रहेगा किंतु तो नियम हो और साहचर्य भी दोनों में नहीं रहेगा वो बंदी में साहचर्य रहेगा और जिधर जिधर रहेगा साथ में लेकर के चलेगा नहीं, नहीं चलेगा इसलिए साहचर्य उसको नहीं लगेगा साहचर्य नहीं लगा तो साहचर्य का नियम नहीं लगेगा व्याप्ति और व्यापक व्याप्ति और व्यापक व्याप्ति और व्यापक व्यापक हो गया जो व्याप्ति का जो नियामक जो स्वतंत्र है व्यापक और जो परतंत्र है वो हो जाएगा व्याप्य उसी को कहा जाएगा व्याप्ति का आश्रय व्याप्ति का आश्रय होता व्याप्ति उसी को ही मानना पड़ेगा नियम मानना पड़ेगा तो आगे कहेंगे <laughs> सहचरती सहचर तस् भाव साहचर्य सामनाधिकरणियम यावत तस्मो व्याप्तिर इति अर्थ है जो सामानकरणीय साहचर्य इसी का नियम ही व्याप्ति हुआ सच अव्यभिचरित अव्यभिचरित अव्यभिचरित का धर्म हो गया तो ये अव्यभिचरित में क्या है व्यभिचार त्यचार अभाव धूमो में व्यभिचार का अभाव रहेगा अर्थात धूमो कभी बनी को छोड़ करके नहीं रह पाएगा किंतु तो बनी में व्यभिचार का अभाव रहेगा।, तो रहेगा क्या व्यभिचार रह जाए इसलिए ये जो अव्यभिचारित्व तो उसका अर्थ दे दिया बेविचार का अभाव और ये बेविचार क्या है कह देंगे साध्या भावबद्ध वृत्तित्व साध्य जहां नहीं है वहां अगर रह जाएगा तो कहा जाएगा बेविचार हुआ अर्थात तो तो साहचर्य नियम को माना नहीं ये बेविचार हो गया तो व्यभिचार साध्या भाववत वृत्तिव तो साध्यावव्य वृत्तिव ये हो गया व्यभिचार और व्यभिचार का अभाव क्या हो जाएगा साध्याभाव अवृत्तित्व ये व्यविचार का अभाव यही व्याप्ति हो गया तथा चाध्याभावद अवृत्तिव व्याप्ति रीति पर्यावसनम ये पर्यावसन हुआ निर्णय हुआ परिअपसन्नम धातु क्या आएगा इसमें सदल उसे निष्ठा होकर के सन्न हो गया परिअब उपसर्ग्रो को अभी व्याप्ति का अभी लक्षण हो गया साहचर्य नियम उसका अर्थ हो गया साध्या भाव वो तो विचार का अभाव इसको दृष्टांत दिखा दिखाते हैं ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य केशव